श्री श्री श्रीरामकृष्णकथा तृतीय पच्छेद श्रीयुक्त मनोमोहन तथा श्रीयुक्तसुद्री वाट्यामकृष्ण श्री परवर्ती रविवासरेशीता ख्रीष्टाब्दस नवबर मसल से ऊनशेहनी जगद्धात्री पूजाद्रेन निमंत्रण कृत स गृह प्रदेशे बाहदेशतायात कौती कदा श्री प्रभुरायात मास्टर महोदय प्रेक्ष स वदती पर्र भवसरेनम उपागत समीपे श्रीयुक्त मनोमोहन गृह श्री प्रभु प्रथम तस्त्र अवतरत त्र किंचित विश्रम्य सुरेन्द्रल आयास मनोमोहन अभ्यर्थना प्रकोष्ठे श्री प्रभुर्भति यो किंचन यो दीन तस् भक्तिश्वर से प्रिम वस्तु तैलमलमृक्ष तृणम यहाँ दुर्योसनस्तावन तवदात प्रवृत्त किन्तु श्री प्रभु तद्गे नजौ स विदुराल गत्सल वत्समु वस्च यथा धेनुधा तद भक्ता कौती श्री प्रभुर्गान गाया कृते परमो योगी योग्माचरती युगयुगा सती भावोदा तेनाक्रम्य चैतन्य चैतन्यदेव कृष्णनामश्रुन निवसर ईश्वर एवं वस्तुअनमस्तु मनुष्य मनुते चेद इस्वर लाभं कर्त शनो परम कामने कांचनोपुक् मत् शिरोमणि सर्पो भेक भक्षणत भक्तिरवर कतर्क वेद मम भक्त प्रयोजन स अनते मे किं प्रयोजन काूपी मिन मद्यन यदि मत सैम आथवा जीवापणे कियन्मन पता मदस्ती मे प्रयोजन एक, एक घटपरण पैसा मम तृष्णा भवितुम मृष्णा शातिर्भव पृथिव्याय अस्ती वार्तया मे प्रयोजन नास्त अग्रजस्था मंडलय्याल उपबीचारकपदवी जातिदस्था अस्पृश्यताकट सेत विद्या थीयोसोफी श्री रामकृष्ण इदारिम सुरेन्द्रल उपागत आगम्य दुतिय तलस्थे अभ्यर्थना प्रकोष्ठे सुरेंद्रस्य मध्यमो भ्रता मंडलीय न्यायालय से उपबीचारक अनेके भक्ता प्रकोष्ठे समेता श्री प्रभु सुरेन्द्र से अग्रज कथय भाव न्यायाधीश एकतव्यम सर्वमे ईश्वरी शक्तिमय गरिष्ठ पदम तेन दत्त अतः प्राप्त लोका मनते वैम धनिष्छ मुखन पतती अ मुख्य जल निष्का परम पश्य कुतस्त आपह क्वे मेघो जाये तजल छदे पतति तत प्रवाहेण नरम जाती ततः सिंह मुखतो निर्गछति सुरेन्द्र से महाशय ब्रह्म सामे कथ्यते स्त्री स्वातंत्रम जाति भेद प्रथा उच्छेतव्यात किं मत श्रीरामकृष्ण अधीश्वर नवानुरागोद्दृशा सुदानसी उत्पतंती क आमृतको व तिंती लिपाजप को व आम्र ने शक्य वाद्यासमते सो शक्य नवानुराग झटिकाया प्रसमने सती क्रमेण बोधु शक्यर एवं श्रेयान निपदार्थ अनम साधसंगतपे विना एक विषय धारणा नाखोयाजतान मुख्यमंत्री समुद्र समुद्रेण कं सैन पास्फूर्ति साधन अत्यथ क्लेसकम कवल प्रवचन कितोपेक्ष तदा भेदह केवलं एके बोध सैत्ति केवल एक जातिद्य सामति अस्पृश भक्तो भक्त चेत न चैतन्य देवेन आश्रय आश्रयो ब्रह्म ज्ञा हरिना क्रीयते अत्युत व्याकुन सता आहूयते चेतपयादरलाभ सैद्व ना सलभ्यकईर ना भवती। एक नो यिंद जलमीति अपरस्मती ख्रीष्टीया पिबंध बदती ओयाटार ये अपरैकता महम्मदीया पिबंती वदी पानीति सुंद्र से भ्रता महाशय प्रेत विद्या किमुयेरामकृष्ण तद्वारा तुरा अलौकीशक्तिफुती दें मौल गृह दृष्टान एकच पिसाच सिद्धम पिताचेन बहुकि वस्तु आनीय दीये तया किम अलौकिशक्तिय किया कि ईश्वरलाभ सैत् लाभो न सर्व मिथ्या